सुनते के गन्पत युनिवर्सिटी। गन्पत युनिवर्सिटी, संभावनाओं की आप रेडियो नाइनटी पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम में हम लोग खास एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपना करियर को बेहतर बना सकते हैं और चलिए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गोमती अग्रवाल हैं जो बहुत ही अच्छे सोशोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एमए इन इंग्लिश किया हुआ है पीएचडी कर चुके हैं एम के अंतर्गत और बीएससी बीएड भी कर चुके हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत ही अच्छी बातें उनके साथ आज होगी और बहुत सारी जानकारी हम लोग करियर और समाज सेवा के बारे में जानेंगे उनसे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर गोमती अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और हम लोग जैसे कि करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में ख़ास हमारे युवा विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए जो 8वीं से लेकर 12वीं के बीच में अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपना करियर को कोप अप करने के लिए या करियर का फ्रेमिंग करने के लिए हम लोग ये शो शुरू किया है तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि करियर इन सोशोलॉजी समाज सेवा में या सामाजिक शास्त्र में किस तरह से हम अपना आ, करियर बना सकते हैं उस विषय में जानेंगे तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि करियर इन या sociology का मतलब क्या है? समाज सोशियोलॉजी को समाजशास्त्र समाजशास्त्र भी कहते हैं। एक विज्ञान है जो मनुष्यों के बीच सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है एक बहुत ही ताजुब की बात है कि मनुष्य ने इतने विषय बनाए फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जुओलॉजी और और ज्योग्राफी, लेकिन कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो समाज का उसकी पूर्णता में अध्ययन करता हो जैसे आप बैठे हैं मैं आपका राइट प्रोफाइल में एक पिक्चर लूँ लेफ़्ट में एक पिक्चर लूँ सामने से एक पिक्चर लूँ और सभी पिक्चर्स को मिला के क्या मैं आपकी पूरी पर्सनैलिटी को जान सकती हूँ नहीं जान, नहीं जान सकते तब भी हमारी इच्छा होती है कि आपसे मिलें तब मालूम पड़ेगा आप क्या हैं इसी तरह से जितने भी विषय हैं प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बॉटनी जोआलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी वो समाज का केवल एक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं ज्योग्राफर ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से समाज को देखता है और और जो हिस्टोरियन है वो इतिहास के दृष्टिकोण से समाज को देखता है इसी तरह अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से समाज को देखता है कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो समाज का उसकी पूर्णता में अध्ययन करता हो जी जी तो समाजशास्त्र शास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाज का उसकी पूर्णता में टोटैलिटी में अध्ययन करता है और वो समाज जिससे हम सभी का निर्माण हुआ है जिसपे हम सभी रहते हैं ताजुबे के उस समाज का अध्ययन करने की किसी ने ज़रूरत महसूस नहीं की नहीं। 1838 में सबसे पहले अगस्त कॉम्प जो कि एक फिजिक्सिस्ट थे अपनी लाइफ के अंतिम वर्षों में वो एक आध्यात्मिक हो गए और उन्हें लगा कि मैं फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके समाज का अध्ययन करूं तो समाजशास्त्र का इतिहास 200 वर्ष से भी कम पुराना है 1838 में अगस्त कॉम से ये शुरू हुआ और हम इसमें समाज सामाजिक संबंधों जिनकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि आज हमारे सामाजिक संबंध ही बिगड़े हुए हैं किन स्थितियों में सामाजिक संबंध बनते और बिगड़ते हैं और हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं निर्धनता बेरोजगारी और कुपोषण की समस्या इन तमाम समस्याओं का अध्ययन समाज करता है और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि समाज वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए समाज और समाज की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करता है समाजशास्त्र में कैरियर के बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं और कैरियर से भी पहले इसकी एक ह्यूमन वैल्यू है कि जो व्यक्ति समाजशास्त्र का अध्ययन करता है उनका दृष्टिकोण इतना विस्तृत हो जाता है कि वो जातिवाद धार्मिक नैरोइज़्म इन छोटी छोटी बातों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं क्योंकि समाजशास्त्री एक बहुत सुंदर बात को जानता है कि हर व्यक्ति जिस परिवेश में बड़ा होता है पलता है जहाँ उसका सामाजिकरण होता है वो उन मूल्यों को ग्रहण कर लेता है जन्म से ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है ना कोई वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है तो किस आधार पर हम दूसरे व्यक्तियों से मित्रता नहीं कर सकते तो उनमें कोई बॉर्डर लाइन्स नहीं रहती सो समाज शास्त्री एक समन्वता का प्रतीक है जिसकी आज समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जी मुझे लगता है कि हम सभी लोग पहले सोशलॉजी को ही पढ़ना चाहिए क्योंकि आज की ज़रूरत है और बाद में फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरफ exactly, जाते हैं तो अच्छा हो सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि इससे जैसे कि आपने कहा कि सोशलॉजी मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है और बुनियादी तौर पर जुड़ा हुआ है तो इससे अगर सोशलॉजी या समाज शास्त्र को जानने के बाद क्या इससे बेहतर समाज हो सकता है सटनली बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है आपका एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हम समानताओं को देखें भिन्नताओं को ना देखें समाज की परिभाषा का ये एक मूल सिद्धांत है कि समाज में एक तरफ भिन्नताएं पाई जाती हैं किन्हीं भी दो व्यक्तियों में मैं सौ भिन्नताएं बता सकती हूँ लेकिन किन्हीं भी दो व्यक्तियों में एक समानताएं हो सकती हैं हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं हम सभी एक ही भाषा बोल सकते हैं हम एक देश के निवासी हैं हमारा मूल्य वैल्यू एजुकेशन वैल्यू सिस्टम एक है तो मेरा ये मानना है कि अगर हम प्राइमरी लेवल से सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट करें तो बच्चों में पर्स पर मेल जोल इतना अधिक बढ़ जाएगा और वो एक दूसरे की भिन्नताओं को स्वीकार करने लगेंगे क्योंकि किन्हीं भिन्नताओं को लेकर कोई पैदा नहीं हुआ था वो अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश में जन्म लेने और सामाजिकरण के कारण विकसित होती हैं और जब हमें इसका कारण पता चल जाता है तो दूसरे व्यक्ति से डिस्टेंस रखने का या घृणा करने का या उसका विरोध करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता तो हम एक समन्वयात्मक समाज की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं तो मेरा ये मानना है कि इस सब्जेक्ट को इंटर या ग्रेजुएशन लेवल पे शुरू करने के बजाय इसे प्राइमरी लेवल से शुरू किया जाए तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आपने बताया इसके द्वारा हम बेहतर समाज को बना सकते हैं मोटे तौर पे अगर हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं वो अगर चाहे कि हम लोग इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं किस तरह से वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं समाजशास्त्र इंटर लेवल पर एक विषय के रूप में शुरू हो जाता है तो इंटर लेवल के बाद ये बी में एक सब्जेक्ट होता है और उसके बाद इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया जा सकता है आ, मैं उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश में मैं जॉब में थी तो वहाँ पर ये सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश का मुझे मालूम है इतना पॉपुलर सब्जेक्ट है कि हमारे कॉलेजेस में जितना बीए में एडमिशन है उसका नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट के पास समाजशास्त्र है नहीं। नहीं। तो एज ए रिजल्ट डिग्री कॉलेज में और इंटर कॉलेजेस में इस विषय की सबसे अधिक वैकेंसीज होती हैं तो एक टीचर के रूप में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा विषय है और इसमें जॉब अपरचुनिटीज़ बहुत हैं सेकंडली uh, इसके अतिरिक्त आप अगर समाज सेवा के विषय में जाना चाहते हैं समाजशास्त्र का ही एक व्यवहारिक पहलू है एम मास्टर इन सोशल वर्क जिसे समाज कार्य भी कहते हैं तो समाज कार्य एम एस करने के बाद आप बहुत सारे एनजीओ खोल सकते हो एनजीओ के माध्यम से आप एक इंटरमीडिए एजेंसी का काम कर सकते हो जैसे बहुत सारे आदिवासी एरिया हैं पिछड़े हुए एरियाज हैं वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उन तक पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होता है एजुकेशन भी बहुत कम होता है लाइक like, देखिए गवर्नमेंट की जन योजना है आज भी ये योजना पूरे लोगों तक नहीं पहुंची, केवल पाँच करोड़ खाते ही खुले हैं कारण कि वो लोग इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं जानते और वो इतने साक्षर भी नहीं है कि अपने आप फॉर्म भर सकें तो इसलिए एन की भारत जैसे देश में बहुत ज़रूरत है और एम करके आप एन खोल के समाज सेवा का, का काम भी कर सकते हैं और और अपने देश को आगे विकासशील देश बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं कि आप उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं और गवर्नमेंट जो उनके लिए प्लान्स और पॉलिसीज बनाती है उसका वो लाभ उठा सकें इसके अलावा जो तीसरा पक्ष है वो ये है कि समाजशास्त्र जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं लाइक आरएएस है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आई या जितनी भी स्टेट्स के सिविल सर्विसेज हैं उन सब में ये पॉपुलर सब्जेक्ट है समाजशास्त्र क्योंकि ये आप बहुत आसानी से समझ लेते हैं इसे समझने के लिए कोई टेक्निकालिटी की ज़रूरत नहीं होती है आ, क्योंकि समाजशास्त्र शास्त्र हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा होता है हमारे डेली जीवन में जो परिवर्तन आते हैं और जो समाज की मुख्य है, समस्याएं हैं ये उनको एड्रेस करता है लाइक आप देखिए जनसंख्या समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है जो देश के सारे विकास को ही नगण्य कर देती है बेरोजगारी की समस्या है कुपोषण की समस्या है और इसके अतिरिक्त निर्धनता की समस्या है इन तमाम समस्याओं का अध्ययन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं अब देखिए जब तक समाजशास्त्र नहीं था अगर आप इतिहास उठा के देखें तो हमारे पास कोई समाज के अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन ही मौजूद नहीं है केवल हमारे पास इतिहास है कि राजा अशोक के समय में ये हुआ राजा हर्षवर्धन के समय में ये हुआ लेकिन उस समय का समाज कैसा था लोगों के परस्पर सामाजिक संबंध कैसे थे उसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है क्योंकि समाज नहीं था तो समाज ने कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किए तो सामाजिक समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया जब से समाजशास्त्र अस्तित्व में आया सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन हुए उसके आंकड़े कंपाइल किए जाने लगे तब हमें पता चला कि इस समस्या का मैग्नीट्यूड क्या है कितने लाख लोग बेरोजगार हैं हमारे देश में कितने लोग बच्चे विकलांग हैं फिर जब उसका मैग्नीट्यूड पता चला तो उसको दूर करने के लिए किसी न किसी तरह की प्लान और पॉलिसीज बनाई गई तो समाजशास्त्र समाज का सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है जी डॉक्टर गोमती अग्रवाल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपना करियर को बना सकते हैं और बेहतर करियर बनाने के लिए जो सोशियोलॉजी है या समाजशास्त्र है उसमें हमें पारंगत होना पड़ेगा और बहुत ही इजी और समझने लायक ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपने कहा कि एम एस डब्ल्यू वगैरह ये एग्ज़ाम वगैरह देना होगा तो शुरुआत कहाँ से करें हम लोग इसमें एंट्री करने के लिए आठवीं नौवीं या दसवीं में हम लोग हैं तो कैसे एंट्री कर सकते हैं इस फील्ड हाँ में ये इलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अवेलेबल होता है आप ये सब्जेक्ट को लीजिए इसे बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि समाजशास्त्र को कॉमन सेंस से कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है ये समाज का सामाजिक संबंधों का परिवार का विवाह की संस्था का इनमें आने वाली विकृतियों का भी अध्ययन करता है समाजशास्त्र में हम सरल से जटिल समाजों की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि समाज सरल से जटिल की तरफ बढ़ा। इसी तरह समाज में क्या क्या नई चीज़ें आए, लाइक औद्योगिकरण हुआ फिर नगरीकरण हुआ औद्योगिकरण और नगरीकरण के फिर क्या परिणाम हुए फिर औद्योगिकरण के बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या हो रहा है तो हमें समाज का एक होलिस्टिक व्यू एक समाज का उसकी समग्रता में कि पूरा समाज सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है तो किस तरह की समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए और समाजशास्त्र का जो सबसे बड़ा योगदान है वो ये है कि ये सामाजिक संबंधों को कैसे बनाए रखा जा सकता है क्योंकि जो बेसिक फैक्टर है एक पर हम ये स्वीकार कर लें कि भिन्नताएं नेचुरल हैं कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति जिस समाज में बड़ा होता है वो उसके मूल्यों को आत्मसात कर लेता है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम जैसे उस मूल्यों के चश्मे से हर चीज़ को देखते हैं तो समाजशास्त्री का जो दृष्टिकोण है वो वैल्यू फ्री होता है वो किसी भी चीज़ को मूल्यों के चश्मे से नहीं देखता वो उससे निष्पक्ष हो के देखता है इसलिए वो संबंधों की वास्तविकता को जान पाता है किन परिस्थितियों में हमारे संबंध बनते हैं किन परिस्थितियों में बिगड़ते हैं और हम समाज को बेहतर समाज बनाने की दिशा में इन छोटी छोटी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं समाज हमें वो विकसित दृष्टिकोण देता है जिससे पहले तो हम अपने परिवार में अपने पर संबंधों को बेहतर करते हैं और जब हम सभी अपने संबंधों को बेहतर कर लेते हैं भिन्नताओं को स्वीकार कर लेते हैं तो हम एक बेहतर समाज की दिशा में चलते हैं तो जो भी विद्यार्थी इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इंटर लेवल से समाज को एक विषय में लें और फिर बी में वो इस विषय में एक विषय के रूप में इसे पढ़ें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी और हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेज़ में भी समाजशास्त्र एक पॉपुलर विषय है इस विषय में ग्रेजुएशन करने के बाद आप इसमें एम कर सकते हैं और आप अगर एजुकेशन में जाना चाहते हैं बीएड करने के बाद आप स्कूल में पढ़ाने के लायक हो सकते हैं और अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो एम करके एम भी तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है तो एम करके आप इस विषय में पढ़ा सकते हैं और आप फिर इस विषय में पीएचडी कर सकते हैं समाजशास्त्र में हम जनसंख्या समस्या का अध्ययन करते हैं जो कि देश की एक बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है और वैश्वीकरण से क्या परिणाम हुए हैं देश के लिए और आम जनता के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं और पीएचडी के अलावा अब जितने भी प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं और समाज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है उसमें भी जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो सोशियोलॉजिस्ट होता है क्योंकि अब भी जो वक्त है वो समाज को समझने का और समाज को परिवर्तन के मार्ग पर ले जाने का है यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के लाइक आप एक हाईवे बना रहे हैं उस हाईवे वे के किनारे पे छोटी छोटी बस्तियाँ हैं वो बस्तियों वाले लोग आपको हाई नहीं बनाने देना चाहते कि उन्हें लगता है कि हमारा रोज़गार या हमारा कुछ चारा है तो वहाँ भी सोशियोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय किया जाता है कि आप इनको समझिए कुछ दिन इनके बीच में जाइए आइए उन्हें समझाइए और उनको आपको यहाँ से हटाकर कर कहाँ पर बसाया जा रहा है आपको कितना रिम्यूनिरेशन उस ज़मीन का दिया जा रहा है या आपको उस प्रोजेक्ट में जॉब दिया जा रहा है इस काम के लिए भी सोशोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय किया जाता है नहीं, नहीं। तो आज के समय में विकास जिस स्पीड से बढ़ रहा है और लोगों का जो एक रेजिस्टेंस है परिवर्तन के प्रति क्योंकि वही आदमी सफल होता है जो परिवर्तन को स्वीकार करता जी, है जी। तो सोशियोलॉजिस्ट एक एजेंसी के रूप में काम करते हैं आम जनता में और गवर्नमेंट के, के बीच बीच में, बीच में, में एक ब्रिज का काम हो जाता एक है एक ब्रिज का काम करते हैं और उन्हें साम गवर्मेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में इंटरमीडिएटी का काम भी करते हैं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम विद्यार्थी मित्रों को अगर सोशोलॉजी में आगे बढ़ना है तो क्या क्या काम आप कर सकते हैं और कौन कौन से जगह पर आप जॉब कर सकते हैं उसके बारे में अभी हमने सुना तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी विषय को और भी जानते हैं अच्छी तरह से कि इस विषय में जिन लोगों ने अपना करियर अच्छा बनाया उनके बारे में हम सुनेंगे डॉक्टर गोमती जी से लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुनाए हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबान 90.4 एफएम पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मिस कराते रहो Oh. मस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हमारे साथ आज के शो में डॉक्टर गोमती अग्रवाल जी हैं जो सोशोलॉजी पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपना करियर को बेहतर बना सकते हैं सोशोलॉजी के माध्यम से और आइए अब अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि किस तरह से हम अपना करियर में अच्छा कर सकते हैं वो तो बात है ही है लेकिन जो पूर्व में या अभी जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट लेकर अपना करियर को बेहतर बनाए समाज में एक अपना स्थान बनाया है उन लोगों के एक दो एग्जाम्पल ज़रूर बताइए समाजशास्त्र बहुत पॉपुलर विषय है जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और वहाँ पर प्रोफेसर अनंत प्रोफेसर प्रेमचंद जी और हर यूनिवर्सिटी में आपको बड़े बड़े प्रोफेसर था मैया ये वो लोग हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक दिशा दी है और समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में इस्टेब्लिश किया है विदेशों में प्रोफेसर इमाइल दुरकीम कार्ल मार्क्स मैक्सवेबर अगस्त कॉम्प्ट और हज़ारों समाजशास्त्री हैं जो समाज में होने वाले परिवर्तनों को अध्ययन करते हैं और उसके बाद सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और वो सिद्धांत हमारे जीवन के मार्गदर्शक बनते हैं तो बहुत सारे विदेशी और बहुत सारे भारतीय लोग समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में अपना रहे हैं समाजशास्त्र में हम जो रिसर्च करते हैं वो रिसर्च गुणात्मक होता है हम फील्ड में जाकर सर्वे करते हैं एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं अवलोकन करते हैं और कभी प्रश्नावली के माध्यम से और साक्षात्कार के माध्यम से जो समस्याएं हैं उनको अध्ययन करते हैं और इस तरह से जो तथ्यात्मक फैक्ट्स हैं उन्हें सामने लाते हैं तो हमारे जो अध्ययन के निष्कर्ष होते हैं वो समाज पे एप्लीकेबल होते हैं लागू होते हैं और उसके आधार पे गवर्नमेंट पॉलिसीज का निर्माण करती है तो जितनी भी पॉलिसिस का निर्माण विदेशों में या भारतवर्ष में हो रहा है वो सभी इस वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से है जो समाजशास्त्री करते हैं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत सारे एग्जांपल्स आपने दिया कि कैसे इन लोगों ने अपना करियर बनाया और सोशोलॉजी को एक सब्जेक्ट बनाकर लोगों के बीच में या फिर हमारे विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बनाया है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और छोटा सा सवाल ये रहेगा कि समाज और समाज सेवा इसमें क्या हम लोग डिफ्रेंस या अलग कैसे कर सकते हैं देखिए जो समाज है समाज एक विज्ञान है ये एक वैल्यू फ्री साइंस है ये हमें सिद्धांत देता है ये एक विशुद्ध विज्ञान है विशुद्ध विज्ञान हम उसे कहते हैं जिसके अपने कुछ नियम होते हैं जो अपने अध्ययन के लिए दूसरों के नियमों पर आधारित नहीं होता तो समाज विज्ञान है ये नियम देता है ये ये बताता है कि क्या है एग्जैक्टली exactly, समाज का, का काम एक फोटोग्राफर के तरह से होता है उसके समय का समाज जिस भी रूप में उसके सामने से गुजर रहा होता है वो उसे अपने फोटोग्राफी में अपने कैमरे में कैद कर लेता है क्या होना चाहिए उसका जवाब समाजशास्त्र नहीं देता और जबकि एक समाज सेवक किस पे काम करता है क्या होना चाहिए वो आदर्शों की बात करता है क्या होना चाहिए उसके लिए वो मेहनत करता है लाइक मदर टेरेसा और बहुत सारे और समाज से भी हुए हैं लेकिन समाजशास्त्र एक विज्ञान है और विज्ञान केवल सिद्धांत देता है वास्तविकता का अध्ययन करता है वो होना चाहिए का जवाब नहीं देता तो दोनों में ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा अंतर डिफरेंस है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से समाज शास्त्र और समाज सेवा जो है डिफरेंस है वो आपने बताया और हमारे विद्यार्थी मित्र अभी समझ गए होंगे कि किस तरह से समाज सेवा या समाज शास्त्र के माध्यम से बेहतर समाज के साथ साथ बेहतर करियर भी बना सकते हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैं कहूँगा कि थोड़ा सा जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास समाज या समाज सेवा का कुछ हमने किया है हमारा जो करियर शुरू होता है या जैसे कि हम लोग जॉब अगर मिलता है तो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक देखिये इसमें जॉब पहले तो आपके अगर टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है आपका तो बीएड के बाद आप स्कूल्स में एक टीचर बन सकते हैं एक बेहतर टीचर बन सकते हैं जिस भी शहर में देखिए जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं सबसे पॉपुलर व्यक्ति होता है <laughs> क्योंकि उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, नहीं होता <laughs> उसे कल्चर की बहुत अच्छे से गहरी नॉलेज होती है वो अलग अलग लोगों के अलग अलग कल्चर को एंजॉय करता है लेकिन सभी से उसकी मित्रता होती है टीचिंग में इसके अलावा डिग्री कॉलेज लेवल पे एम और पीएचडी करके नेट करके आप एंटर कर सकते हैं सेकेंडली अगर आप सर्विसेज में जाते हैं तो कंपटीशन का ये बहुत अच्छा विषय है सभी सिविल सर्विसेज़ में सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है आप इसे लेके उधर जा सकते हैं तीसरा एस्पेक्ट है कि अगर आप इसका व्यवहारिक अस्पेक्ट एम समाज कार्य तो उसमें आप कर लेते हैं तो आप एनजीओ खोल सकते हैं किसी एनजीओ के साथ आप जॉब भी कर सकते हैं आप अपना एनजीओ भी खोल सकते हैं आप इंडिपेंडेंट समाज सेवक के रूप में गवर्नमेंट की एक इंटरमीडियट एजेंसी का काम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की प्लान्स और पॉलिसीज़ को उन तक पहुंचाना ये अपने आप में बहुत सेटिस्फाइंग कार्य होता है कि आप समाज सेवा भी कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे हैं तो बहुत सारे एन आप ये देखिए इवन यूएन यूनाइटेड नेशंस इज आल्सो एन एन तो एनजीओ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं तो आप अपना एनजीओ भी खोल सकते हैं न ये डिपेंड करता है कि आपका अपना किस लेवल तक समाज की सेवा करने का या अपना जॉब करने का मोटिवेशन है आप किसी भी स्तर तक पहुंच सकते हो और जितने भी सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं या समाज कल्याण विभाग है उसके अधिकारी भी आप बन सकते हैं और इसके अलावा जितने भी सबॉर्डिनेट एसएससी बोर्ड होता है सबॉर्डिनेट सेलेक्शन सर्विसेज उसमें भी ये एक बहुत विषय होता है समाजशास्त्र तो इसके साथ आप ग्रेजुएशन करके किसी भी फील्ड में जा सकते हैं बहुत वाइड स्कोप है इस सब बहुत ज़्यादा स्कोप्स है, है। चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को आज पता चला होगा कि सोशोलॉजी में हम लोग कैसे अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है हर जगह आपको जो है एक स्पेसिफाई और स्पेशल पोजीशन मिलता है आप उसको अचीव कर सकते हैं एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो आज के समय में हम एजुकेशन लेने के बाद सॉफ्ट स्किल्स के लिए ट्रेनिंग लेते हैं ये एक बहुत बड़ी बात है और समाज शास्त्र को पढ़ने के बाद आप सोशल स्किल्स में या सॉफ्ट स्किल्स के मास्टर हो जाते हैं आपको अलग से किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती आप में केवल आई विकसित नहीं होता लेकिन आपका इमोशनल कॉफिशेंट ई बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपका एच क्यू बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप समाज में एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं जो कि हम सभी के जीवन का एक लक्ष्य होता है कि आप जॉब के अलावा समाज में एक बेहतर इंसान हो जिसे सभी प्यार करते हों जिसे सभी स्वीकार करते हों तो जो भी अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना चाहते हैं मेरा उनसे निवेदन है कि वो समाज शासकों के विषय के रूप में ज़रूर अध्ययन करें धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए मुझे लगता है कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्र अब समझ गए होंगे कि क्या करना है उन्हें अगर आप सोशोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या समाज सेवा करना चाहते हैं उसके साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सोशोलॉजी आपके लिए बहुत ही अच्छा एक माध्यम है विषय है जिसके आधार से आप आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन को बना सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोमती अग्रवाल जी को जो आकर अपने बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने सोशोलॉजी के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर थैंक यू सो मच तो चलिए आप बेहतर अपना समाज के साथ साथ अपना जीवन बेहतर बनाए इन शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर गोमती अग्रवाल जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी